नमस्कार आप सुंदर रीडो मतबन आइंटी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस शो में हमारे साथ विशेष महाराष्ट्र कोल्लापुर से विशेष डॉक्टर मुरलीधर हमारे साथ उपस्थित हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और काफ़ी अच्छा लगा जब उन्होंने अपने बारे में बताया तो निश्चित तौर पर आप भी जब उनके बारे में सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्लापुर में वहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं और विशेष रिसर्च के साथ इनका काफ़ी जुड़ाव है और इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं ई वेस्ट के ऊपर काम चल रहा है फिलहाल अभी और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो कहीं कंपनी से ख़रीदते हैं तो हमें बहुत महंगा मिलता है लेकिन अगर हम लोग ऐसे विशेष कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को या टीचर्स को अप्रोच करेंगे तो वो कम बजट में अच्छी चीज़ें बना के हमको दे देते हैं तो ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है अगर आप इस चीज़ को समझ जाएँगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि कई बार हम लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते और हो सकता है कि आपके लिए वो वरदान भी साबित हो उस चीज़ को यूज़ करके आप अपना खेती अपना व्यवसाय बहुत ही अच्छा करें ताकि आपको देखकर फिर और भी लोग अच्छा काम कर सकते हैं और एक एग्जांपल हो सकता है क्योंकि खेती एक ऐसा हमारा जो है बेसिक इम्पॉर्टेंट है भारत जो है कृषि प्रधान देश है तो आज अगर हम लोग उस पर फिर से वापस अगर नहीं जाएंगे या वापस उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो शायद फिर बड़ा मुश्किल वाला समय हो सकता है तो आई इन सारी चीजों को देखते हुए आप सभी की तरफ से डॉक्टर मुरलीधर जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम नमस्ते। बहुत -बहुत नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप काफी मैं आनंद <laughs> फील कर फील कर रहा हूँ और काफ़ी पीसफुल मुझे लग रहा है ये सब एटमोस्फियर जी, जी जी अच्छा डॉक्टर मुरलीधर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में स्कूल आपका कॉलेज जो है शिवाजी यूनिवर्सिटी जो है भारत का और कोल्लापुर में एक अच्छा नाम है गवर्नमेंट कॉलेज है तो मैं चाहूँगा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए यस बेसिकली बाई बर्थ मैं महाराष्ट्र भंडारा से हूँ जी और मेरा जो प्रयास है जो काफ़ी डाउन फैमिली से है हुँ, लेकिन हुँ, मैंने कभी आ, लर्निंग ये कभी हैबिट छोड़ी नहीं और ये लर्निंग की वजह से आगे आगे आगे बढ़ता गया मैं फ्रॉम चाइल्डहुड मैं औरंगाबाद आ गया हुँ, जो कॉलेज करने के लिए वहाँ से मैं कोल्हापुर आ गया और ऑलमोस्ट नौ कोल्हापुर में मैं सेटल हो गया उसमें मैं प्रोफेसर ये पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ और शिवाजी यूनिवर्सिटी हमारे महाराष्ट्र में और रैंक वाइज इंडिया में एज पर रिसर्च पॉइंट इंटरव्यू व्यू इट्स टॉपर और इसमें सभी जो फैकल्टी है प्रशासन है उनका बहुत बड़ा सहभाग गए पंद्रह साल से मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी में रिसर्च और टीचिंग कर रहा हूँ साथ साथ में मेरे जो स्टूडेंट है लर्निंग एंड अर्निंग ये भी कॉन्सेप्ट उन्हीं के तरफ से मुझे मिला है अच्छा क्योंकि लर्निंग तो कहीं भी होता है थ्रू लर्निंग कैन यू अर्न ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत मजे ही जो हमने वहाँ पे चालू कर दिया है स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना है स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्री तैयार करना है या मिनी प्रोजेक्ट कहीं इसेंशियल है तो हमारे स्टूडेंट के थ्रू फ्री ऑफ कास्ट में बना के दिया जाता है और इसमें मेरी जो यूनिवर्सिटी है शिवाजी यूनिवर्सिटी उसका उसके जो प्रशासक है उसके जो कुलगुरु है प्रकुल है तो चांस, वाइस चांसलर है और प्रोवाइस चांसलर है रजिस्ट्रार है और सभी इतर अदर फैकल्टी इनका काफी मुझे सहयोग मिलता है, है।, है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जब सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पे हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि रिसर्च वर्क ऐसा है ना इसमें बजट कभी भी हम लोग तय नहीं कर सकते क्योंकि कोई चीज़ बनती है तो अच्छा भी बन जाता है नहीं तो उसमें सीख होता है लर्निंग होता है ऐसा नहीं कि नुकसान हो गया या वेस्ट हो गया ऐसा कुछ नहीं है लेकिन वही ना इस भाव को समझने वाले लोग आज बहुत कम रहते हैं लेकिन आपको अनफॉर्चुनेटली आप ब्लैस हैं कि आपको ऐसे लोग मिलें जिन्होंने आपको रिसर्च करने के लिए चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो आइए डॉक्टर मुरलीधर जी से हमारी बातें हो रही हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि वो किस विषय को लेकर काम कर रहे हैं अब बात आती है रिसर्च की जैसे कि आजकल ई वेस्ट की हम लोग बात करें तो इसके ऊपर काफी लोगों का विचार चल रहा है कुछ छोटे छोटे इस वर्कशॉप में लोग काम कर रहे हैं कुछ लोग इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं लेकिन इसके ऊपर आपका रिसर्च चल रहा है आपने कुछ तय किया है गवर्नमेंट के साथ तो मैं चाहूँगा कि वो कैसे उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ये जो ई वेस्ट कॉन्सेप्ट है में हम थोड़ा पढ़ते पढ़ते गए और टेक्नोलॉजी को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बिल्कुल डे बाय डे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगा और यूजर भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अभी देखिए ना एक घर में चार आदमी है तो चार मोबाइल है डेफिनेटली दो साल के बाद वो रबीश हो जाते हैं लेकिन हम यूज करने के बाद वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लाइफ ख़त्म होने के बाद भी हम सोचते हैं कि मैं और ये किसी को बेच दूँ सपोज <laughs> पाँच साल लाइफ हो गया उसका लेकिन उसको मैं किसी को गारबेज में या कहीं तो भी ये नहीं दूंगा, मैं मेरे घर में रखूँगा जब तक मुझे वो सेल न हो सके बिल्कुल ऐसा ऐसी जो टेंडेंसी है इंडियन लोगों की मेरी भी मैं समझता हूँ कि हर घर में डे बाय डे दे, डेली दे बैटरीज है मोबाइल बैटरीज है टार्च बैटरीज है अदर बैटरीज है बहुत बड़ा बहुत बड़ा इवेस्ट है सीडी डीवीडी ये इवेस्ट नहीं है इसके अलावा बहुत सारा रेफ्रिजरेटर है, है, है।, ये तो है, है।, है हाँ। पहले तो ईवेस्ट सी डी डीवीडी इतना ही पता था पता लोगों था। को लेकिन ऐसा नहीं है कंप्यूटर है जो रेफ्रिजरेटर है बड़ी बड़ी मशीन से है वायरस है ये सब बिल्कुण, इवेस्ट है और इसमें क्या होता है इवेस्ट ऐसा बहुत बड़ा डेंजर इफेक्ट पूरे ग्लोब को डेवलप कर रहा है क्योंकि उसका इफेक्ट आफ्टर हंड्रेड ईयर होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका इमिशन होता है hmm. और उसको सौ साल लगते हैं कम से कम और वहां से अभी कोई सपोज का सपोज कोई धूर निकल रहा है hmm. हम जान सकते हैं कि यहाँ कोई स्मोक है धूल है ये परेशानी करेगा hmm. या अपने आंखों को कुछ परेशानी करेगा hmm. वहां जाते नहीं लेकिन ये जो इवेश का जो इमिशन है वो ना दिखेगा ना किसी को पता चलेगा बिल्कुल वो सपोज कंटिन्यूस कहीं वाटर है कई अपन एक बैटरी सपोज फेंक दी लिथियम बैटरी है कोई भी बैटरी है तो आफ्टर हंड्रेड ईयर आफ्टर फिफ्टी ईयर सम डिपेंड्स ऑन वाटर मटेरियल बिल्कुल बिल्कुल तो वो क्या इमिशन प्रोड्यूस करेगा और इमिशन डायरेस डायरेक्ट इट अटैक्स ऑन वाट इन्हेलेशन अच्छा और उसकी वजह से कैंसर ये जो होता है वो बहुत बड़ा डेंजर है और इसमें काफ़ी लोगों की लोगो डेथ भी हुई है इसीलिए हमने सोचा है कि वर्ल्डवाइड ऐसा रूल्स है कोई कंपनी है है जो ईवेस्ट बनाता है सॉरी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज बनाता है हुँ, हुँ. तो उसकी जिम्मेदारी है सपोज उसका 10 साल लाइफ है 10 साल के बाद बायबैक करना है वही कंपनी को वही कंपनी को अच्छा अच्छा लेकिन ये कॉन्सेप्ट कोई फॉलो नहीं करता है बिल्कुल ये फॉरन में कुछ कंट्रीज है वहाँ चल रहा है लेकिन इंडिया ने भी सिर्फ ऑन पेपर पे ये लिखा, लिखा है, है लेकिन मैं मेरा एग्जांपल बोलता हूँ सपोज एक कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइस ख़राब हो गया है मैं क्या सोचूंगा ये चलता नहीं है लेकिन मैं किसी को दूंगा नहीं दूंगा तो क्या उसका यूज़ नहीं कर सकेगा और मैं क्या करूंगा मैं किसी को ये बेचना चाहता हूँ मैं सोचता हूँ मेरी टेंडेंसी क्या है कि मैं इससे कुछ मुझे और पैसे मिलेंगे यूज़ तो हो गया है तो उसका लाइफ तो खत्म हो गया है आ, लेकिन मैं गार्बेज में या किसको मैं दूंगा नहीं आया तो कोई भंगार वाला तो मुझे सपोज कम से कम एक सपोज लैपटॉप है मैं इसको अगर बेचना चाहता हूँ मैंने लिया था पचास हजार में एटलीस्ट मुझे फाइव थाउजेंड मिले एट लीस्ट फाइव हंड्रेड मिले एट समथिंग मिले ये टेंडेंसी इंडियन लोगों की है तो ये टेंडेंसी मैं चाहता हूँ कि बदलना चाहिए सही बात अगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वेस्ट इतना बढ़ जाएगा और ऑलरेडी इमिशन इतना प्रोड्यूस हो रहा है mm -hmm. काफी काफी डिसीज वहाँ पे डेवलप हो रहे ग्लोबली इट्स अ बिग चैलेंज इंडिया का नहीं या महाराष्ट्र का नहीं या राजस्थान का नहीं या मधुबन का नहीं हाँ. ये पूरा यूनिवर्स का प्रॉब्लम होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा अभी देखिए ना पूना है सॉरी दिल्ली है पोल्यूशन से एक सर्वे है पोल्यूशन से एवरी एक आदमी की डेथ होती है दैट इज बिकॉज ऑफ अगेन पार्ट ऑफ वर्ट वेस्ट e जहाँ से इमिशन प्रोड्यूस हो रहा है इसके साथ साथ ये सब माहौल देखते हुए हमने सोचा है कि ई वेस्ट सेंटर हम डेवलप कर सकते हैं क्या हमारे कैंपस में हुँ। तो हाँ हमारे जो वाइस चांसलर है उनसे हमने मुलाकात की ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है तो उन्होंने बोले यू गो एड और हमारे प्रशासन ने बोले कि ये बहुत और हमारे पास जो नैक होता है शिवाजी यूनिवर्सिटी का हर एक यूनिवर्सिटी में नैक होता है हर पाँच साल जी के बाद हाँ उसमें भी ये बात कही गई है कि इवेस्ट ये जो एक यूनिवर्सिटी में ऐसा सेंटर डेवलप हुआ है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है तो हम अभी प्राइमरी स्टेज पे है ये हमारे जो वाइस चांसलर है प्राध्यापक डी टी सर और प्रोवाइस चांसलर है पी पाटिल सर इनकी इनकी मदद से हम वो डेवलप करना चाहते हैं आ, होप है होप करते हैं कि फ्यूचर में डेफिनेटली ऐसा बड़ा प्लान इस्टेब्लिश हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा कि ई वेस्ट पर काम हो रहा है और इन फ्यूचर ई वेस्ट पर इंडिया का जो है अच्छा वर्कआउट होगा तो नेचुरली पूरे वर्ल्ड को भी हेल्प मिलेगा तो आइए डॉक्टर मुरलीधर जी आपको मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज आप विशेष ग्लोबल सुमिट इस प्रोग्राम में आए हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आपने क्या सीखा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए यस मैं ऑलरेडी ब्रह्म से मैं काफी दिन से मैं थोड़ा डिस्टेंस पे चला गया था या ब्रेक लग गया था ऐसा समझो अच्छा, अच्छा। आ, नियर 15 16 साल पहले आ, जो जिन्होंने मेरा जो ब्रह्म क्या है और ब्रह्म से क्या वर्क होता है थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था जो हमारे जो भाई है धनंजय जी जी, जी। महाराष्ट्र औरंगाबाद से जी थोड़ा थोड़ा आइडिया उन्होंने दिया था लेकिन जब मैं थोड़ा नज़दीक चला गया तो मैं और आ, मेरा प्लेस शिफ्ट हो गया तो उसके बाद मुझे थोड़ा महसूस होने लगा कि नहीं समथिंग अभी लास्ट <laughs> तो उसके बाद मुझे आ, आ, हमारे आनंद भाई मिले कोल्हापुर के उनकी फैमिली मिली उन्होंने बताया कि क्या क्या है ऐसा ऐसा है तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऑलरेडी मैं वो लास्ट पंद्रह साल सोलह साल पहले वो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट था तो अभी यहाँ आया तो अच्छा लगा और जब उन्हें बताया कि ग्लोबल सम्मीट 2022 माउंट आबू है जी तो आप जाना चाहते हैं क्या मैं तुरंत न सोचे <laughs> बोला कि मैं ये सम्मित डेफिनेटली अटेंड करना चाहता हूँ और उन्होंने मुझे एक स्पेशल गेस्ट की हैसियत से उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया है और मुझे स्पेशल गेस्ट वो अलग बात है कॉन्सेप्ट लेकिन मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ इतना मुझे कुछ देखने को और सीखने को मिला है इवन बिल्कुल मैं डाइनिंग टेबल में एंट्री करता हूँ वो प्लेट कैसा रखना कैसा उठाना <laughs> लोगों से कम्युनिकेशन कैसा करना ये भी कॉन्सेप्ट सीखाऊँ और आ, हर एक का एंट्री लेवल वो डिसाइड किया वाला है हर एक का कैलिबर हर, हर इसमें है लेकिन यहाँ पर जो ड्यूटी लोग करते हैं डेडिकेटेडली वो कॉन्सेप्ट रहता है अभी ऐसा नहीं यहाँ से नियर बाई वाट हम मैंने देखा है कि तीस हजार लोग एट अ टाइम डिनर करते हैं या लंच करते हैं उसका जो नियोजन है प्लानिंग है बियॉन्ड लिमिटेशंस बिल्कुल बिल्कुल और सभी सभी लोग सब प्रसन्नता से रहते हैं ऐसा है, माहौल दिखने को मिला है काफ़ी तीन दिन में हाँ साथ, साथ में हमारा जो कैंपस है काफ़ी ग्रीनरी है काफ़ी कूल cool है हुँ, अभी हुँ, भी हमारा जो टेम्परेचर है वहाँ पे नियर बाय वाटर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू रहता है और इसकी वजह से काफ़ी एटमोसफियर कूल की वजह से लोग बहुत हैप्पी है और हमारा जो कैंपस है बहुत बड़ा कैंपस है तो उसमें वाटर सर्कुलेट जो होता है हमने वो भी ट्राई किया है कि पूरे कैम्पस में ऑटोमेटिकली कैसा वाटर सप्लाई हो सके क्योंकि मेन बिल्डिंग और आ, जो जहाँ पे जो वाटर पम्प है डिस्ट्रीब्यूशन का नियर बाई थ्री टू तो फोर किलोमीटर है तो हमने पहले सोचे कि उसको कंट्रोल कैसा कर सके ए सिंगल पर्सन वहाँ जाना आना ये बहुत काफी परेशानी होती थी तो ड्यू टू ओनली मोबाइल ही कैन हैंडल होल कैंपस अच्छा अच्छा कौन <laughs> सा कॉप इधर कप चालू करना है फ्रॉम अच्छा। सिंगल प्लैस दूसरा हमने एक आ, मेरे जो स्टूडेंट है उन्होंने रोबोटिक्स बनाया तो ऐसा रोबोटिक्स है जैसा हमने वो जो पेटेंट बनाने की सोच रहे हैं कि अगर कहीं भी प्लस पे दुनिया में बाम है वी कैन डिस्ट्रॉय फ्रॉम हियर सिर्फ पता चलना चाहिए वहाँ बम है रोबोट रोबो जाएगा वो डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद वो रोबो डिस्ट्रॉय कर देगा अच्छा और रिमोटली रिमोटली दुनिया में कहीं पर सिर्फ वहां पर क्या जी ग्लोबल सिस्टम्स वो अवेलेबल होना चाहिए इंटरनेट रहना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल और वो रोबो आ, स्टेप्स रहे पानी रहे आ, जंगल रहे कहीं भी इट्स लाइक सिंपल उसको क्या आर्म रहेगा और आर्म की वजह से कैच करेगा और बाहर लेके आएगा और कहा डिस्ट्रॉय करना है वो हाँ यस यस यस पानी में लोग छोड़ना है क्या करना है क्योंकि कंट्रोलिंग सब ऑनलाइन रहेगा ये भी चल रहा है बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर मुरलीधर जी मैं चाहूँगा कि जैसे कि आज के समय में हमारी युवा साथी है और उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि उनका जैसे करियर को लेकर कभी कभी कुछ बातें होती हैं और आज के समय में यूथ जो है एक भारत का शान भी है yes, और उनको उनके डेवलपमेंट के लिए या उनके विचार के लिए आप क्या बताना चाहेंगे यस यस यस बहुत बहुत बढ़िया ये जो सवाल आपने पूछा मुझे जी जी यूथ uh, ये जो नेशन का पिलर होता है भारत जो जिन लोगों के ऊपर जो खड़ा होना चाहता है या खड़ा है ये यूथ के ऊपर है नेशन बिल्डर oh, मैं बताऊंगा कि जो भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहता है वर्ल्ड या कॉमन पीपल या कोई टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी ऐसा बनाना चाहिए वो सस्टेन होना चाहिए बिल्कुल वी हाउट टू सस्टेन इट डेफिनेटली वी कॉन्ट कंट्रोल वी कॉन्ट वाट अगेन मर्ज समवेयर एवरी डे अगेन यूजर ऑल्सो वाट डिमांडिंग वट न्यू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी तो बढ़ता रहेगा लेकिन वो टेक्नोलॉजी ऐसा होना चाहिए वो सस्टेन होना चाहिए जो कि कोई भी इन्वायरमेंट को कुछ भी हार्म नहीं होना हुँ. तो ऐसा गवर्नमेंट का रेगुलेशन है इवन जो डेवलपर है इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको भी वार्निंग दिया गया है कि ऐसा मटेरियल्स यूज करो कि वो जल्द से जल्द डिकम्पोज हो सके बिल्कुल बिल्कुल अगर डिकोम्पोज को टाइम लग गया है तो इमिशन प्रोड्यूस हो जाएगा और इमिशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो डेफिनेटली पोल्यूशन बढ़ जाएगा तो हम स, बोले तो काफ़ी इंडिया में या इंडिया के बाहर भी सभी तरह ईवेस्ट पे बहुत बड़ा डिस्कस चल रहा है बहुत बड़ा वार चल रहा है अभी देखो यूक्रेन रशिया को जो वार है इसमें कितना इमिशन प्रोड्यूस हो जाएगा हु, हु, अभी हु, तो ये तो वो तो सपाट हो गया डेढ़ हो गया लेकिन उसका इफेक्ट पच्चीस साल पचास साल के बाद हो जाएगा वहाँ पर जो हमने हिरोशिमा सीमा में वो देखा है जी, जी, उसी जी, तरह अभी जो इफेक्ट है यहाँ पे कुछ साल के बाद हमको देखने को मिलेगा क्योंकि इमिशन इतना फास्ट नहीं होता है स्लो होता है हाँ। स्लो स्लो स्लो होता है वो पता भी नहीं चलता है लेकिन जब जब जब, जब जैसे केसेस या डिशीज बढ़ते गए तब पता चलता है कि इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है ये बहुत बड़ा डेंजर है तो इसके लिए वर्ल्ड यूनाइटेड है कि हम कैसा ई वेस्ट कंट्रोल कर सके कोई इवेस्ट फेंकता है टाकता है उसके ऊपर पनिशमेंट है।, hmm. है एक कंट्री है ये एक पर्सन का रेफ्रिजरेटर था hmm, hmm, hmm. तो वो कंट्री ने बहन लगा दिया कि कहीं भी डालना नहीं इवेस्ट और रेफ्रिजरेटर उसको टेंशन में आ गया था कि करना कहाँ करना कहा क्या, कर कर क्या, कर? क्या करना <laughs> अगर किसको पता चला कि इसके पास तो इवेस्ट है तो और मेरे को जेल में डाल देंगे उन्होंने क्या कर दिया एक रिवर में बोट पे ऊपर वो रेफ्रिजरेटर रख दिया और जहाँ पे डिप्त डेप्त पानी है वहाँ छोड़ दिया लेकिन कुछ टेक्निक्स की वजह से पता चल गया कि किसी ने तो वहाँ पे रेफ्रिजरेटर डाल दिया है।, है तो उसके घर में उसको ट्रैप किया गया वो रेफ्रिजरेटर उसको निकालने खुद को लगाया है निकालने के बाद बाद में वो मशीन्स बोले तो इंडस्ट्रीज को गया है लेकिन उसके बाद उसको पनिशमेंट मिल गई है हाँ। तो ऐसा टेक्निक अगर एडाप्ट हो गया सब जगह तो पूरा वर्ल्ड हो सकता है बिल्कुल <laughs> बिल्कुल चलिए डॉक्टर मुरलीधर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने शेयर किया है आशा करता हूँ हमारी यूथ को भी एक विशेष मिशन और जो है एक एम उनके सामने हो कि वेस्ट को हम लोग कैसे बेस्ट में कन्वर्ट करें ई वेस्ट को कैसे बचाएं और किस तरह से इसके ऊपर काम करना चाहिए ये एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट हो सकता है आप सभी के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोजेक्ट है क्योंकि इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है और जितना हम लोग ज़्यादा चिंतन मनन करके इसके ऊपर काम करेंगे उतना ही अच्छा होगा और आखिर में अगर हम लोग कोई फाइनल प्रोडक्ट बना के लोगों को री या रिसाइकलिंग के लिए कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है तो डॉक्टर मैं कि जैसा छोटा आदमी जो मैसेज देना चाहता है मैं यही सोचूंगा की अभी जो टेक्नोलॉजी किए वाले हमने हु. वो टेक्नोलॉजी चलते ही रहेगा उसका ग्रोथ ब्रेक नहीं होगा बिल्कुल लेकिन मैं ये सोचता हूँ हर सिटी में हर विलेज में हर टाउन में ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि कोई भी आम आदमी के पास सादा बैटरी है सादा मोबाइल है मैं सेल नहीं करूँगा वो मैं कलेक्ट करूंगा और ऐसे हर कॉर्पोरेशन का हब होना चाहिए इवन ग्राम पंचायत भी रहे नगर परिषद भी रहे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए जो भी कोई आपके पास ई वेस्ट है वो कलेक्ट कीजिए और वो ई वेस्ट डायरेक्ट कहा जाएगा इंडस्ट्री को जाएगा हुँ। उसमें सेग्रिफिकेशन सेग्रीफिकेशन हो जाएगा और अलग अलग तरह का उसका डिस्टिंगविश हो जाएगा और उसमें और जो रियलिस्टिक मटेरियल जो है डायरेक्ट तो हम कुछ मटेरियल यूज कर सकते हैं हो सकता है लेकिन इवेस्ट पूरी तरह रिफर्निश नहीं हो सकता बिल्कुल उसका सेग्रीगेशन हो जाएगा और उसका सही तरह विलेवाट कर सकते हैं बिल्कुल तो ये जर अगर सभी लोगों ने पूरी दुनिया के लोगों ने दिमाग में कॉन्सेप्ट ला लिया कि मुझे ईवेस्ट थ्रो तो करना नहीं है करना। सेल नहीं करना है ईवेस्ट डोनेट करना है बिल्कुल वो बहुत बड़ा संदेश रहेगा मेरा जी डॉक्टर मुरलीधर जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि एक नया कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिमाग में आ जाए जैसे आजकल हम लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं वैसे ही ई वेस्ट का भी एक अभियान चलाना पड़ेगा जहाँ पर ई वेस्ट जितने भी आपके हाँ घर में हैं उसे ना बेचना है ना रिप्लेस करना है सिर्फ उसको डोनेट कर देना है ताकि वो सही जगह पर जाके उसका जो है सही विश्लेषण हो जाए और वो फिर से रिसाइकिल में वापस आ जाए इससे क्या होगा हमारा ई वेस्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा और हम सभी लोग ई वेस्ट का मैनेजमेंट सीख लेंगे और मैनेज हो जाएगा अदरवाइज फिर तो पता ही है कि डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई हिराशमा यहाँ की भी बात याद दिलाई है तो निश्चित तौर पे हम लोग कहीं ना कहीं फिरने तो आने वाले समय में बहुत डेंजर सिचुएसन हो सकता है और चीज़ें पुरानी होगी लेकिन हमारे लिए बीमारी का कारण बन सकते हैं हमारे लिए मौत का कारण बन सकते हैं तो ये हम सभी को सोचने वाली बात है जो संदेश डॉक्टर साहब ने दिया तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके आपने जो रिसर्च वर्क शुरू किया है उसमें आपको बहुत सफलता मिले ऐसी शुभकामना करते हैं एंड बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच मुझे इस मधुबन में बुलाने के लिए और मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ जी जी शुक्रिया तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही जहाँ पर हमने डॉक्टर मुरलीधर जी को सुना और ई वेस्ट के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं तो मैं चाहूँगा उनका संदेश आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि एक अवेयरनेस फैल जाए ई वेस्ट के साथ में तो हम लोग आने वाले समय में एक अच्छा रिसाइकलिंग कर सकते हैं ई वेस्ट को तो ये संदेश सबको दे और इन्हीं शुभ के साथ कि आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणीसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति भगवान भगवान दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले आश निराश के दो रंगों से दुनिया तू ने सजाई या संग तूफान तो बनाया मिलन के साथ जुदाई जा देख लिया हर जाय ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी अब तो नहीं दर्द भरे मेरे नाले आग बने सावन की बरखा फूल बने अंगारे नागन बन गई रात सुहानी पत्थर बन गए तारे सब टूट चुके हैं ओ जीवन अपना वापस ले ले जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले चाँद को ढूँढे पागल सूरज शाम को ढूँढे सवेरा मैं भी ढूँढूँ उस प्रीतम को हो न सका जो मेरा भगवान भला हो तेरा ओ किस्मत फूटी आस न ठोटी में पड़ गए ओ दुनिया के रखवाले सर जलिया सुनी चुप चुप है दीवारे दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी रुठ गई है बारे। हम जीवन कैसे गुजार ले ले जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले rakwale rakwa